नमस्कार जी कैसे हैं आप आ, मैं बहुत अच्छा हूं रमेश जी शुक्रिया आपने फोन किया और इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लिफ्ट इंडिया फिल्म फिल्मोत्सव के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रिजू सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत ही अच्छा लग रहा है और रेडियो मधुबन के माध्यम से आपको पहली बार हमारे सभी श्रोता सुन रहे हैं देश विदेश के तो मैं चाहूंगा की थोड़ा सा अपने बारे में और लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताए हा मतलब आप जानना चाहते हैं हम एक आ, फिल्म फेस्टिवल है लिफ्ट इंडिया फिल्मोत्सव वर्ल्ड सिनेफेस्ट ये हम लोनावला में आ, करते हैं आ, जैसा आपने हमारे परिचय में कहा कि हम लोनावला से हैं हम नहीं कह सकते कि हम दरअसल कहाँ से हैं क्योंकि अब हम लोनावला से हैं कह सकते हैं <laughs> आजकल हम लोनावला से हैं कह सकते हैं क्योंकि हमारी पैदाइश परवरिश दिल्ली की है परिवार हमारा बिहार से दिल्ली आया था बिहार में मारवाड़ी परिवार एक था जिस जो मतलब हमारे पिताश्री की अगर हम बात करें तो तो वो जो एक मारवाड़ी परिवार बिहार में बसा तो बिजनेस ट्रेड की वजह से कुछ सदियों पहले और फिर हम दिल्ली आए दिल्ली से हम बंबई आए बंबई के बाद फिर अब हम लोनावला आए तो अब कहना मुश्किल है कि हम कहाँ से हैं और चूंकि और मारवाड़ी परिवार से हैं राजस्थान झुंझुनू इलाके से और सुजानगढ़ से भी थोड़ा सा ताल्लुक है हमारे नाना जी की वजह से जी, जी. तो वहां जाना कभी हुआ नहीं तो बचपन से ही हम एक्टिंग में रहे क्योंकि तो हमारे पिताजी थिएटर के एक्टर रहे हैं डायरेक्टर रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक संस्था है दिल्ली में जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ज़्यादा प्रचलित है वहाँ वो वहाँ के स्नातक रहे वहाँ के अध्यापक भी रहे और वहाँ के वो निर्देशक भी बने और उन्हीं की छत्रछाया में मैंने भी जो भी अब एक्टिंग आप कह सकते हैं बचपन से हम करते आए hmm. तो स्वाभाविक था कि लाइक फादर लाइक सन तो हम उसी फील्ड में गए hmm. जबकि एक दौर था जब हम नहीं जाना चाह रहे थे उसमें हम पढ़ाई में ज्यादा जा रहे थे हिस्ट्री hmm. में हिस्ट्री हमारा एक अच्छा एक रुचि सब्जेक्ट रहा hmm. तो बट स्वाभाविक था कि वहां ना जाना और इसी क्षेत्र में बने रहना तो हमने एक्टिंग से अपना करियर शुरू किया तमस करके एक फिल्म बनी थी आ, लेट 1980s में 88 के आसपास की बात है ये जी। आ, तो उसमें हमने एक भूमिका निभाई जिसके लिए हमको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था नेशनल अवार्ड के लिए क्या बात है? आ, ये गोविंद नहलानी जी ने डायरेक्ट किया था तो वहां से हमारा एक्टिंग करियर शुरू हुआ और उसके बाद हमने गोविंद जी के साथ तीन चार और पिक्चरों में काम किया फिर मुंबई में हमें श्याम बनेगल जी ने दो फिल्में एक साथ ऑफर करी एक थी सूरज का घोड़ा तो और एक अंतरनाथ अंतरनाद एक ऐसी उनकी फिल्म रही है जो कि आज तक रिलीज नहीं हुई है बिकॉज इट वॉज मेड फॉर प्रोमोशनल पर स्वाध्याय मूवमेंट गुजरात का एक बड़ा पॉपुलर था uh, पांडुरंग शास्त्री आपने शायद नाम सुना तो। पांडुर आठम लेहान जी हाँ गुजरात में उनका काफी एक बड़ा मूवमेंट एक स्वाध्याय कर रहा है तो उस पर एक फिल्म बनी थी अंतरनाथ जिसमें हमने एक विशेष भूमिका निभाई थी और उसमें कुलभूषण खरबंदा के के रैनाइला अरुण शबाना आजमी ये सब लोग थे और उसके बाद फिर दो चार फिल्में और करी सही पर अमुल मालिकर के साथ थोड़ा सा रूबानी हो जाए सूरज के सावाल घोड़ा में, में भी हमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था फॉर द नेशनल अवार्ड ये नाइनटी थ्री की बात है अच्छा। और वहां से फिर हम आ, फिर टेलीविजन का एक दौर शुरू हुआ आ, जी नाइन्टी टू में आ गया था जी टीवी लॉन्च हुआ था तो उसपे हम एक आ, बहुत अच्छा एक एंकरिंग वाला कार्यक्रम होता था जनगण जिसमें हम एंकरिंग करते थे और इट वॉज अ पोलिटिकल बातचीत राजनीतिक बातचीत उसमें होती थी टिपणियां करते राजनीतिक समझ तो मेरी बहुत ही जैसे आप कह सकते हैं कि ना के बराबर है लेकिन फिर भी हम उस समय कुछ टिप्पणी कर रहे थे तो मालूम नहीं कि वो कितनी सही गलत या अच्छी बुरी थी बट फिर भी हमने कर दी और अभी तक बचे रहे तो जाहिर है शायद इतनी बुरी ना रही हो तो तो उसके बाद फिर एक बड़ा सीरियल था वहां वार, वार परिवार जो जी पे बड़ा पॉपुलर हुआ था और दूरदर्शन पे उन दोनों पे एक सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ था हमराही हाँ। तो हमराही में हमारी जो भूमिका थी हमने एक, एक अपने जीवन से मिलता जुलता से किरदार था जो कि बहुत ही एक्टिंग से प्रभावित है और एम्बिशस है और घर छोड़ के वो भी चला जाता है अपना अपनी किस्मत आजमाने के लिए और हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं होता है फिर घर वापस आता है और उस तरह की काफी वो सीरियल जो था कुछ कुछ हम लोग के दायरे में और से मिलता जुलता सा था और बहुत प्रचलित हुआ था ये 92 की बात है आ, आ, उसके बाद फिर हमने कई सारे सीरियल्स करे बनेगी अपनी बात आ, बड़ा पॉपुलर सीरियल हुआ था सोनी पे और हो तो गया डायरेक्शन का कि ये एक्टिंग कर ली और उन दिनों एक्टिंग में ज़्यादा क्योंकि स्टार सिस्टम था तो उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल था और तो हमें जो किरदार मिल रहे थे उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा था और हमें लगा कि हम इससे ज्यादा कुछ करना चाहते हैं हमने निर्देश निर्देशन की तरफ मुँह किया जिसमें फिर गोविंद जी ने हमारा साथ दिया और उन्हीं के साथ हमने निर्देशक में काम सीखना निर्देशन में काम सीखना शुरू किया और फिर एक इंडिया थी टेलीविजन सीरीज 99 में वो हमने डायरेक्ट करी फॉर जी टीवी क्राइम पेट्रोल की कुछ एपिसोड हमने डायरेक्ट करे जो शुरू हुआ था ये 2004 में आज जो आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल अब तो ये बहुत 15 16 साल हो गए इस बार तो. सीजन फोर फाइव या सिक्स ऐसा शायद चल रहा है वर्जन चेंज में बट हमने हमने ओरिजिनली वो किए थे कुछ एपिसोड्स बड़े और जो सेटअप जिसको हम बोलते हैं कि फॉर्मेटिंग जो होती है एक एक प्रोग्राम की जैसे वो इंडिया तो पॉपुलरली बड़ा आईएमडब्ल्यू बोलते थे तो वो फॉर्मेटिंग करना एक सबसे अहम काम था और नई चीज थी क्योंकि वो एक सब्जेक्ट या मीडियम एक नया आया था टेलीविजन में जिसको हम डॉक्यूफी टाइप बोलते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्री भी है फीचर भी है न्यूज बेस्ड भी है और उसको थोड़ा सा रोमांचक या रोचक बनाना ये सबसे सब बड़ा चैलेंज था हमारे सामने में तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अभिनय हमें वो करने में कामयाब हुए हम कि उसका जो फॉर्मेटिंग है उसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना पाए अदरवाइज वो बहुत ही डॉक्यूमेंट्री टाइप आ, बन जाता तो वो हमें करने में बड़ा मज़ा आया एक नया सा था और उसके बाद तो फिर हमने कई सारे सीरी कुछ डायरेक्ट करे फिर एज ए करिएटिव डायरेक्टर कई सीरियलों में काम किया इनमें से कि बड़े नाम अगर लिए जाए तो जैसे महाभारत स्टार प्लस पे जो आया जो तो वास्तविक uh, uh, टेलीफिल्म ने बनाया था तो उसके हम क्रिएटिव डायरेक्टर थे तो पूरा उसकी डिज़ाइनिंग शुरू से उसमें जुड़े रहे और काफ़ी uh, शुरुआत जिसको हम बोलते हैं फॉक्स टी करके एक लॉन्च हुआ था वी एस आई इंडिया 2007 की बात करें तो तो उसमें आई ज्वाइंट टी वी एज्रिएटिव डायरेक्टर एंड डेवलपमेंट मैनेजर लीगल एडवाइजर मल्टी टास्किंग एक उस समय करनी पड़ती थी क्योंकि लोग कम थे और uh, काम ज्यादा था तो आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं खासतौर पे किसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आप जब जुड़ते हैं तो आप कई सारी चीजें संभालनी पड़ती हैं और अगर ना भी आपकी वो जिम्मेदारियां हों और आप अपने काम में थोड़े से भी अगर अच्छे हों तो जिम्मेदारियां अपने आप आपके ऊपर डलने लगती हैं तो शायद वो भार कुछ ज्यादा हो गया था और मुझे लगा कि नहीं इतना भार मुझे नहीं संभालना है नहीं। और कहीं ना कहीं चूंकि हम एक क्रिएटिव आदमी है और फील्ड में रहते हैं जुड़े रहते हैं तो वो जो दफ्तर में काम करना एक बैक सीट लेके काम करना वो ज़्यादा देर रास नहीं आया तो फिर हमने उसको नमस्ते कर दिया और हमने बोला <laughs> ये हमारे पास का नहीं है हमें हम मैदान में सही हैं सो so, फिर हम वापस मैदान में आए और हमने कोई सीरियल्स फिर हेमा मालिनी प्रोडक्शंस का एक, एक सीरियल था कलर्स। जी जी। वो कलर्स माटी की पन्नों काफ़ी अच्छा चला आ, कलर्स पर माटी की पन्नों वो किया हमने फिर हम अपने, आ, कुछ सीरियल्स अपने बनाने कर रितु बजाजी बताया और पूरे हिंदुस्तान के आप है <laughs> तो आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा की लिफ्ट इंडिया फिल्मोत्सव वर्ल्डेस्ट जो होने जा रहा है लोनावाला में उसके बारे में डिटेल से बताइए लोनावाला में रहना शुरू किया तो हमें लगा कि अब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ कल्चरल एक्टिविटी uh, uh, करी जाए क्योंकि ये शहर सिर्फ टूरिज्म के लिए जाना जाता है mm -hmm. तो हमने यहाँ फेस्टिवल uh, करने की शुरुआत करी और uh, नतीजा बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए एक दो इधर फेस्टिवल्स uh, के कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स के अलग अलग लोगों लग के साथ mm -hmm. और वो एक at, at जो होते हैं बट फाइनली आई फाउंड वेटेड टू डू In the shape of Lift India Filmotsa, World Center Fest, ये एक अगर हम बोलें तो वो कोई एक ऐसी वाली नहीं जो नीचे से ऊपर जाती हो <laughs> या ऊपर से नीचे जाती हो वो लिफ्ट एक है बेसिकली एल आई एफ एफ टी So जिसको कुछ लोग गलती से लोनावला फेस्टिवल या से मानने लग जाते हैं या सोचने लग जाते हैं लेकिन लिफ्ट फॉर्म है लिटरेचर फिल्म फ्रेम टीवी एंड थिएटर सो so इसमें हमारे जो परफॉर्मेंस की जो ज्यादातर अलाइड आर्ट्स हम जिसको हम बोलते हैं वो सब आ जाती हैं क्योंकि एक ये फिल्म फेस्टिवल है तो फिल्म के लिए प्राइमरीली ये फिल्म फेस्टिवल है तो फिल्म जो है एक बाय प्रोडक्ट है लिटरेचर का ट्री का म्यूजिक का थिएटर का एक्टिंग परफॉर्मेंसेस का पेंटिंग का या फोटोग्राफी का ये सारी आर्ट्स जब मिलती हैं एक साथ तब जाके एक फिल्म बनती है इन सब चीज़ों के बिना फिल्म अधूरी रहती है या पूरी नहीं होती है तो हमने नामकरण इसका इस तरह से रखा कि ये सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स हैं अलग अलग लिटरेचर हो इन्फॉर्मेशन है जैसे न्यूज जिसको हम बोलते हैं जब हम एक कहानी लिखते हैं या फिल्म बनाते हैं उसके लिए कहानी लिखते हैं उसका सब्जेक्ट सोचते हैं तो वो एक इशू बेस्ड या कुछ एक ऐसा उसका जो स्रोत है उस कहानी का वो कुछ एक ऐसा होता है जो एक इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है कहीं ना कहीं से और उसके जरिए हम जो कहानी कहना चाह रहे हैं लोगों तक दर्शक तक पहुंचाना चाह रहे हैं हम क्या इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं उसमें उसमें एक न्यूज़ भी दे रहे होते हैं मैसेज भी दे रहे होते हैं संदेश जिसको हम बोलते हैं वो दे रहे होते हैं तो इस तरह की या एक एंटरटेनमेंट अगर दे रहे हैं तो वो एक एज एंड फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन जा रहा होता है और उसके जरिए हम कुछ एक नई न्यूज दे रहे होते हैं जनता को तो वो एक डॉक्यूमेंट्री जैसे फेस्टिवल है तो उसमें हम डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन के दायरे में वो डॉक्यूमेंट्रीज आ जाती है न्यूज uh, बेज के अंदर एल्यूजन है तो एल्यूजन जैसे सिनेमा है वो पूरा एक एल्यूजन है या हम जब थियेटर लाइव परफॉर्मेंस करते हैं उसके हम अंदर एक एल्यूजन क्रिएट करते हैं चाहे वो लाइट से या सेट्स से कॉस्ट्यूम से सो uh, so एक वो जो uh, दृश्य जादू जिसको हम बोलते हैं हुँ, हुँ. वो क्रिएट किया जाता है so, तो एक एवरीथिंग इज़ इल्यूज़न अल्टीमेटली हम कहते भी हैं ना कि सब माया है सो so, uh, तो इसलिए ये बहुत जरूरी था तो फिल्म अपने आप में एक फिल्म हो ही जाती है और फ्रेम के अंदर हमारी ये फोटोग्राफी या पेंटिंग्स या इस तरह की जो आर्ट है जो एक फ्रेम के अंदर ज्यादातर सीमित होती है स्टिल बेसिकली स्टिल आर्ट जिसको हम बोलते हैं तो so, वो उसमें आ जाती है जिसमें फोक पेंटिंगस भी हैं तो हमारे यहाँ पे कई सारी पेंटिंग एग्जिबिशंस भी होती हैं टी वी ऑफ़कोर्स आजकल टी एक बहुत बड़ा माध्यम हुआ है इंट्रैक्शन का एंटरटेनमेंट uh, का मनोरंजन के लिए न्यूज़ के लिए तो टेलीविजन है और थिएटर जिसमें लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं यहाँ पे, और मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो थिएटर के हैं वो सिनेमा में जाते हैं सिनेमा के एक्टर्स थिएटर में आते हैं जो एक आदान प्रदान दोनों क्षेत्रों में बना रहता है बना हुआ है तो ये सब चीजें सोचते हुए हमने ये नाम लिफ्ट रखा और थोड़ा बहुत लोगों को ये अच्छा भी लगा लिफ्ट एक कहने में सुनने में अच्छा लगता है शायद ये लिफ्ट ही इस फेस्टिवल को लिफ्ट कर रहा है और ये वर्ल्ड फेस्ट सिने फेस्टिवल पूरी दुनिया सिनेमा फिल्में आती है और इस बार हम पिछली बार जब हमने शुरुआत की थी तो हमने बीस देशों की फिल्में इसमें दिखाई थी दो में और जब पिछले साल 2018 में हमने तकरीबन 30 या 35 कंट्रीज की फिल्में दिखाई थी इस बार जो है हमें जो फिल्में आई हैं हमारे पास जो पचपन देशों की फिल्में हैं ऑलरेडी जिनमें से कि हम शायद 40 या बयालीस देशों की फिल्में दिखा पाएंगे क्योंकि तो हम सिलेक्ट करते हैं होल सिलेक्शन प्रोसेस वी है जूरी पैनल ये अवार्ड बेस्ड फिल्म फेस्टिवल है तो हमारे यहाँ कुछ 40 से ऊपर ज्यादा कैटेगरीज में अवार्ड्स भी हैं अच्छा, अच्छा। जिनमें जी और जिनमें आपके इंफॉर्मेशन के लिए रेडियो भी एक अच्छा। उसमें आता है टी जो है हमारा जो जिसको हम थिएटर बोलते हैं तो वो थिएटर हमारा एक टी मल्टीपल में जाता है वो स्टैंड करता है थिएटर के लिए टैलेंट के लिए टेलीपोर्टिंग के लिए ट्रांजिस्टर के लिए या टेक्नोलॉजी सो so, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं तो ये नाम जो है अपने आप में बहुत ही संपूर्ण है और सारी चीजें इसमें आ चाहे वो एल हो या आई हो या एफ हो, हो या टी हो <laughs> ये हमारे दायरे में ये सारी चीजें इससे कवर हो जाती so, एक एकेडमी भी अब शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए तो आंस्टिट्यूट हो जाता है उसमें हमारा सो so, इसलिए ये सारी चीजें उसमें जायज हो जाती है लीगली बाइंडिंग हो जाती है उस काम जी जी, जी जी अब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे श्रोता आपकी बातें सुनकर इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि लिफ्ट इंडिया फिल्मोत्सव वर्ल्ड सीने फेस्ट जो होने जा रहा है लोनावाला में इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं इन फ्यूचर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो सारी संभावनाएँ आपने इसमें बता दिया है और आशा करता हूँ इस चीज़ को लोगों में कोशिश रहेगी कि और भी जानने की एक जिज्ञासा बन गई कि यह है क्या चीज़ तो पिछले दो सालों से आप इन चीज़ों को कर रहे हैं अब तीसरा साल है आपका जहाँ पर 40 से अधिक देशों की फिल्में आपके पास आई हैं और उसे आप आ... जिस समय सेलिब्रेशन होगा उस समय दिखाएंगे ही तो मुझे लगता है कि इसमें और भी लोग जुड़ना चाहेंगे आपसे और भी आगे बढ़ता जाएगा ये कारवा और बहुत ही अच्छा सुंदर एक सिस्टम बनाया है आपने मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें शॉर्ट में ख़त्म हो जाएगी लेकिन ये लॉन्ग टर्म रन के लिए अच्छा है चाहे नए या पुराने जो भी लोग थिएटर से या फिल्म से या फिर किसी भी तरह से टैलेंट से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ जुड़ उनको एक अच्छा मंच भी मिल सकता है इन फ्यूचर और उनका करियर भी बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं रिजु जी मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप फिल्मों से काफी समय से जुड़े हुए हैं और आप एक जगह से नहीं भारत से हैं मुझे लगता है क्योंकि भारत में सब प्रांत आ जाते हैं चाहे आप राजस्थान से हो मुंबई से हो दिल्ली से हो या फिर अभी मुंबई के पास में जो लोना है पूना के पास में वो एक जगह पे आप ये काम कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि ब्रेक में हम लोग एक गाना सुनाते हैं तो फिल्मों से जुड़े हुए इसलिए मैं, मैं चाहूँगा कि कोई एक पुराना 50s, 60s या 80s का जिसमें आपने काम किया है उस समय का कोई गाना आपको याद अभी आ रहा हो तो एक लाइन जरूर उसका बताइए क्योंकि अभी ये रेडियो पे प्रोग्राम है तो थोड़ा सा मैं इसमें नोस्टैलजिक हो रहा हूँ और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप एक गाना है आएगा आएगा, आएगा ये गाना अगर आप सुनवा सकें अपने श्रोताओं को तो मैं आ, बहुत गदगद होऊंगा क्योंकि इससे हमारा बहुत ही अंदरूनी नाता है क्योंकि ये गाना जो कंपोज किया गया था हमारे नाना मतलब हमारे मम्मी के पिताजी खेमचंद्र oh, wow. प्रकाश जी उनके द्वारा ये गाना कंपोज किया गया था ही वाज़ अ म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस महल <laughs> एंड आई थिंक ये गाना एक बहुत ही आइकॉनिक गाना था जिन्होंने hmm. जिसने लता जी को ऑलमोस्ट ओवर नाइट एक वॉइस ऑफ इंडिया स्टार बना दिया था hmm. रिजू जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा और इसके साथ कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं जुड़ती हैं तो एक अलग ही फील आता है आपने अपने नाना जी को याद किया और इस गाने को याद किया तो कहीं ना कहीं इमोशन जुड़े हुए हैं प्रेम जुड़ा हुआ है एक लगाव है आपको तो चलिए इस गाने का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं रिजू बजाज से आप सुना है रेडू मधवन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो Aye da, aye da, aye da, aye da, ani mana, aye da, aye da, aye da. Deepak, bhagay. गा निर्देशक बाली जी घर पे हैं हैं से और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुवन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और रेडियो बजाज के नाना जी इस गाने के साथ जुड़े हुए हैं और एक फैमिली फीलिंग आ रहा है रिजू बजाज जी को और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें इमोशनली टच करता है हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और जहाँ भावनाएँ जुड़ जाती हैं वहां पर फिर हम दिल से काम करते हैं बहुत ही अच्छे एक्टर डायरेक्टर और मल्टी टैलेंट वाले व्यक्ति हैं और काफ़ी मंजे हुए व्यक्ति हैं थिएटर हो फिल्म हो या फिर टी सीरियल हो किसी भी विधा में आप उनको देख पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को पर उन्होंने काम किया है तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे अलग अलग जैसे पहले एक्टिंग फिर बाद में डायरेक्शन में फिर टीवी में और फिर अभी ये एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से प्रोग्राम करना तो ये चेंज ओवर जो आप करते गए हैं ये बाई लक या फिर इसके साथ में कहीं ना कहीं आपकी अपनी लाइफ जर्नी जुड़ी हुई है लाइफ जर्नी है जुड़ी हुई है चूँकि हम बचपन से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहे और हमने वो माहौल एक देखा इंस्टीट्यूट का और जहाँ हमारे पिताजी पहले स्नातक रहे फिर अध्यापक बने वहीं के फिर वो निर्देशक भी बने और जो भारंगम, जो भारत रंग महोत्सव थिएटर फेस्टिवल इसको हम कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है वो जो शुरुआत पापा ने मतलब हमारे पिताजी राम गोपाल बजाज पद्मश्री अबी उन्होंने ये इसकी शुरुआत करी थी नाइन्टी में दिल्ली के नेशनल स्कूल ड्रामा और चूंकि मैं बचपन से वहाँ रहा और जिस तरह के लोगों से मिलना जुलना रहा और जो हमने दृश्य वहाँ देखा और चीज़ें देखी और जिस तरह से एक कल्चरल प्रोग्रामिंग वहाँ की थी जो होती थी वो हम बम्बई में आके और ख़ास तौर पर लोनावला में आके वो हम मिस कर रहे थे अच्छा। कि तो अब हम रहे तो यहाँ रहे हैं लोनावला में लेकिन यादें जो हमारी दिल्ली की थी और वहाँ जो एक कल्चरल एक्टिविटी होती थी जिस तरह की वो हम यहाँ मिस कर रहे थे तो हमें लगा कि यहाँ कुछ होना चाहिए वैसा तो कौन करे तो फिर कबीर का दुहा याद आया कि भाई बुरा जो देखकर मैं चला मुझसे बुरा ना मिला कोई जो बिल्कुल को जा आपका मुझसे बुरा ना कोई और उस पर हमें जवाब मिला कि मुझसे बुरा न कोई मतलब करना तो हम ही को करेगा कोई और आके तो कुआ खो नहीं और तो फिर ये बेड़ा हमने बोला चलिए हम खुद ही उठाते हैं शुरुआत क्योंकि ये सब चीजें हमने बचपन से देखी हुई थी और हमारे तो जो पिताजी हैं अच्छा उनको ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस या फेस्टिवल्स करने की आ, का काफी एक्सपीरियंस है रहा है और समझ है तो मैंने उनसे बात की और उन्हें बोला बिल्कुल करना चाहिए लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि प्राइवेटली एक सरकारी डायरे में रहते करते हुए ये चीज कर पाना बड़ा आसान होता है बिकॉज आपके पास सारी सुविधाएं वगैरह होती हैं। सही। और उसमें तो बहुत सी जो चीजें आपको चाहिए होती हैं फेस्टिवल्स करने के लिए या लेकिन प्राइवेटली ये सब चीजें ऑर्गेनाइज करना और स्पॉन्सर्स ढूंढना स्पेशली इन सब चीजों के लिए बहुत जल्दी से स्पॉन्सर्स मिलते नहीं है और जब आप शुरुआत कर रहे तो हर स्पॉन्सर को ये चाहिए होता है कि भाई अच्छा पहले क्या था और ये क्या है क्या रीच है और वगैरह वगैरह तो होते हैं तो फिर होता है कि आप छोड़िए हम खुद ही से कर लेते हैं आपकी जरूरत नहीं है इस तरह से हमने ये, ये शुरू किया क्या बहुत ही अच्छा मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं रेडियो मधुबन की टीम की ओर से आप आगे बढ़ते रहे और जैसे आपने कहा की ये कौन करेगा तो उसमें मुझे हमारी दीदी की एक बात याद आती है जो बोले सो कुंडा खोले यानी जिसके मन में ये बीज आ जाता है संकल्प आ जाता है उसी को शुरू करना पड़ता है और कोई नहीं कर सकता <laughs> तो बिल्कुल वैसे ही आपके साथ हुआ है क्योंकि आपने उन चीज़ों को जिया है तो फिर से वापस उन चीज़ों को अपने साथ रखते हुए और जी रहे हैं कर भी रहे हैं हाँ बेशक इसमें मुश्किलें मुश्किले तो आएगी क्योंकि शुरुआती दौर में कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं समझना पड़ता है फाइनेंशली भी लोगों को भी और फिर वहाँ का एनवायरमेंट को भी वो सारी चीज़ें हमें जानकर ही करना पड़ता है तो चलिए हमारी दिली दुआएं हैं आपके साथ में और जाते जाते मैं कहूँगा कि एक मैसेज क्योंकि आपको अभी बहुत सारे लोग लिसनर्स देश विदेश से सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे आप मैसेज uh, हम यही देना चाहेंगे कि हमारे फेस्टिवल में uh, इस बार तकरीबन अस्सी uh, से ऊपर डेब्यू डायरेक्टर्स की फिल्में दिखाई जाएंगी सो so, ये फेस्टिवल करते हुए हमें ये पता चला कि दुनिया में बहुत से आर्टिस्ट हैं जो एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं अपना अपनी कला को सामने रखने के लिए और कई आर्टिस्ट इसमें टूट जाते हैं छूट जाते हैं ये सोचते हुए कि वो तो किसी को जानते नहीं है उनका कोई कांटेक्ट नहीं है कोई पहुंच नहीं है और तो वो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और अपना टैलेंट को दिखा पाए उसके लिए मैं कहूंगा कि अपने हौसले उसमें ना तोड़े ना छोड़े ढूंढते रहें दुनिया को दुनिया में बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं नए पुराने छोटे बड़े हर तरह के जहाँ आपको अपनी कला दिखाने का मौका दिया जाता है लिफ्ट इंडिया उसी में से एक पहल है उसी का एक अध्याय है इस तरफ भी आप आए शर्माए ना कि आप ये ना सोचें कि आप कहीं पहले नहीं गए हैं और आपने कला आपकी अच्छी है या बुरी है आप जरूर आएं यहाँ पे आपको कला आपकी अच्छी होगी तो ज़रूर आपको मौका दिया जाएगा रिजू जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और आपका ये जो सर्वे है जब आपने इस संस्थान को शुरू किया और इसके बाद दो साल तीन साल अभी चल रहा है आपका तीन साल में आपने जाना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थिएटर से या फिल्मों से या टीवी से जुड़ना चाहते हैं लेकिन उनको मंच या फिर कहीं से शुरू हो जर्नी स्टार्ट हो टेक ऑफ हो वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो लिफ्ट एक टेक ऑफ का, का काम करेगा लिफ्ट फिल्म इंडिया तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि हमारे जो श्रोता मित्र अभी सुन रहे हैं चाहे आप आप अपनी तरफ से अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप ऐसे संस्थान से लोनावाला में जुड़कर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं या जो कुछ आपके अंदर है अपना टैलेंट वहाँ पर दिखा सकते हैं तो उन्हें भी मैसेज दीजिए इसी के साथ मैं कहूँगा रिजू बजाज बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका धन्यवाद शुक्रिया तो चलिए श्रोता मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना फिर मिलेंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा खमागनी सुनते रहो मुस्कुराते रहो यही पैगाम हमारा कोई तो फर्क नहीं रह जाए इस धरती पर हो प्यार का घर घर उज्यारा यही पैगाम हमारा यही पैगाम हमारा इंसान का इन्सान